नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11 वें कांड के 9वें अध्याय में वर्णित अवधुत दत्तात्रेजी के विभिन्न गुरुओं के बारे में ये समस्त गुरु उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, यानी कि दत्तात्रेजी ही इतने बुद्धिमान हैं कि वो अपने आसपास के प्राणियों को देखकर उनसे बहुत सारी शिक्षाएं ले रहे हैं और कृपा करके हमें भी बता रहे हैं और एक बात आप कभी मत भूलिए महाराज यदु और दत्तात्रेय जी के बीच का ये संवाद वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं उद्धव गीता भी कहते हैं इस समस्त प्रसंग को और यह बहुत विस्तृत है इसमें अनेक कथाएं आएंगी पिछली दफा आपने सुना कि किस तरह से एक कुमारी कन्या की परिस्थिति से दत्तत्रेय जी ने सीख ली और आज वो सीख ले रहे हैं एक बाण बनाने वाले से भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय में दत्तत्रेय जी कह रहे हैं 11वें श्लोक में मन एकत्र संयुज्जाजित् त्श्वासो वैराग्या अभ्यास योगेना धीरमानम तंद्रिता। यस्मिन मनोलब्धपदं यदेत चने शनेर शनैरुमुन्जति। कर्मरेणुं सत्वेन वृद्धेन रजस्तमस्चा विधुया निर्वाण मुपैत्य निंदनम्। कह रही हैं जी की हे राजन मैंने बाण बनाने वाले से भी कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि आसन और स्वास को जीतकर � अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष में लगा दे जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब धीरे-धीरे वो कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है सत्व गुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे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 व्रजंत मिश्रों गतात्मा न ददर्श पाश्वे। तो यहां भी एक शिक्षा ले ली। देखा कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बैठा हुआ है और बड़े ही एकाग्रचित्त से बाण बना रहा है, है ना? बहुत ही ज़्यादा एकाग्रता है उसके अंदर और ये जो एकाग्रता है वो ऐसी है भाई यह जो बाण है वो निर्मल भी रहे सरल भी रहे क्योंकि अगर कहीं हथौड़ी इधर-उधर पड़ गई तो बाण नष्ट भी हो सकता है क्योंकि बाण पतला होना चाहिए मोटा नहीं हो सकता क्योंकि अगर बाण मोटा होगा तो वो अपने निशाने पर अंदर तक नहीं लग पाएगा तो बाण जो है पैना भी रहे सरल भी रहे हुं? इस भय से कि कहीं बाण नष्ट ना हो जाए हथोड़ी का वार यहां वहां ना पड़ जाए इसलिए समस्त भावना समस्त एकाग्रता उसने अपने बाण पर रखी और दत्तात्रेय जी ने देखा कि उसके निकट से गाजे-बाजे के साथ और समस्त सेनाओं के साथ वहां के राजा निकल गए men barn risks Ads land Jung icted his good water � W under health только to I don't kommer on don't उनका आयोजन उनकी बातचीत उनका आनंद सब श्री कृष्ण को लेकर होता है हम एक लक्ष्य दृष्टि एक लक्ष्य दृष्टि सिर्फ भगवान की तरफ तो सवाल ये उठता है कि अरे मन तो बड़ा चंचल कहा गया है ना शास्त्रों में बताया गया है कि चंजुला हि मन कृष्ण कि कृष्ण मन तो बहुत चंचल है और वायु को रोक पाना तो फिर भी आसान होगा शायद किसी के लिए लेकिन चंचल मन को रोक पाना बहुत मुश्किल है फिर आप कह रहे हैं कि सिर्फ मुझ में ही मन को लगाओ ये कैसे हो सकता है तो यहाँ पर भी जी कह रहे हैं कि जिस तरह से बाण निर्माता ने अपनी पूरी दृ उस बाण की तरफ रखा जिसको वो निर्माण कर रहा था। वैसे ही परम वैराग्य और अभ्यास के साथ इंसान को अपने मन को जीतना होता है। वैराग्य जिसके हृदय में भगवान के प्रति ही आसक्ति रहती है, तो उसके हृदय में किसी अन्य के प्रति आसक्ति अपना स्थान नहीं बना सकती। ये ऐसी बात है जिसे काटा नहीं � पत्थर की लकीर, जिसके हृदय में भगवान के लिए जितनी आ सकती होगी, अपने आप ही संसार के लिए उसके हृदय में उतनी ही विरक्ति होगी। और अगर भगवान के लिए आ सकती नहीं होगी, तो वो जाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, विरक्त होने का कि माता से प्रेम नहीं है, पिता से प्रेम नहीं है, पति से प्रेम नहीं, पत तो वो शुष्क वैराग्य कहलाएगा। शुष्कता, शुष्कता में रस नहीं है, शुष्कता में आनंद नहीं है, और मनुष्य आनंद की संतान है। मनुष्य आनंद को ही खोज रहा है, और उसे पता नहीं कि आनंद भगवान के श्रीजरों में ही है, उनके अलावा ये आनंद और कहीं मिल ही नहीं सकता। तो जो भगवान में अपना मन दे चु urske mann ko rajo gunn kbhi sata hi ne saktar kjaukhi rajo gunn ke prabhaav se mann chanjal ho ta ha hem chahate ha ki hem ye kar lene, وہ karta kar lene, وہ sukh lelene arre usse manalene arre voha apna samband bana lene یہ yehi ki munn ko chalayman kar djeta ha munn chanjal ho utta ha munn dårnene lagta विक्षिप्त हो जाता है मन। तो अगर कोई विरक्त हो जाता है तो रजोगुण दूर हो जाता है। हम्म। और अगर रजोगुण दूर हो जाता है तो मन का जो विक्षोभ है जो उसकी चंचलता है वो दूर हो जाती है। अगर किसी का मन भगवान में निवश्यत हो गया तो उसके हृदय में कर्मवासना आती ही नहीं है। हम्म। उसे अ प्रत्येक कर्म से अपने प्रत्येक कार्य से अपनी प्रत्येक चेष्टा से भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसने जो चेष्टाएं की उसे हम कर्म नहीं कह सकते वो भक्ति है वो भक्ति है तो कर्म वासना आती नहीं है अगर भगवान में मन निवृष्ट कर लिया है ना लेकिन हम क्या देखते हैं हम देखते हैं कि बेशक कर्म वासना आए नहीं लेकिन बड़े-बड़े वैरागियों में भी प्रायः बढ़ाई और धनवान पाने की वासना बनी ही रहती है है ना इंसान चाहता है कि लोग मुझे जाने, मेरी तारीफ करें मेरे पास पैसा आए लेकिन भगवान का जो असली भक्त है ना, वो तो बढाई और धनमान की परिभाषा को भी भूल जाता है, पूरी तरह से भूल जाता है। वो तो भगवान का नाम सुनकर और भगवान का नाम लेकर ही सुप्रसन रहता है और भगवान की लीलाओं में अपना मन निवेशित करता है। और इस तरह से धीरे-धीरे सतोगुण की वृद्धि होती है। परंतु जो भगवान में पूरी तरह आसक्त हो गया, जिसके हृदय में समस्त कर्म वासनाएं समाप्त हो गईं, तो वो सतोगुण से भी ऊपर उठ जाता है। उसे अब ना रजोगुण, ना तमोगुण और ना ही सतोगुण अपने वश में कर सकता है। उसके चित्त का लायविक्षेप दूर हो जाता है। लायविक्षेप का अर्थ है भगवान की कथाओं म भगवान की पूजा में उनके अर्चन में मन ना लगना और अन्यत्र मन लगना है ना ये सब समाप्त हो जाते हैं अविद्या अज्ञान जो कि संसार की जननी है जो कि माया की जननी है प्रपंच की जननी है वो सब नष्ट हो जाते हैं अविद्या रहती नहीं क्योंकि भगवान हैं सूर्यसम प्रकाश यानी भगवान का अर्थ ही यही है कि वहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। भगवान निर्गुण है ऐसा नहीं है। तीन गुणों से ऊपर हैं वो तो बात अलग है। परंतु अगर हम सोचें कि उनके अंदर कोई दिव्य गुण ही नहीं है, या वो सिर्फ निराकार हैं, निर्विशेष हैं, और जो कुछ उन्होंने लीलाएंगी वो सब तो माया के अंदर क वैसे तो भगवान निराकार हैं तो हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इससे बड़ी ईश्वर निंदा और कुछ नहीं हो सकती क्योंकि भगवान में शरीर और शरीरी का भेद नहीं है भगवान सचित आनंद से बने हैं वो हमारी तरह पांच भूतों से नहीं बने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से नहीं बने हुं? वो नियामक हैं, नियंत्रक हैं, कंट्रोलर हैं, हम कंट्रोल हैं, शासित हैं। वो विभू हैं, पर हम अणु हैं। कहां हम और कहां भगवान? तो भगवान की लीलाओं में कभी भी प्राकृत बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। भगवान की समस्त लीलाएं है, अप्राकृतिक हैं, चिन्मय हैं, भगवान की लीलाएं हैं, चाहे वो कोई भी ली हमें सोचना चाहिए कि हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम समझ पाएं, लेकिन है ये अप्राकृतिक दिव्य चिनमय, आनंद प्रदानी लीला और इसे समझने के लिए मुझे योग्यता अर्जित करनी होगी। ये नहीं कि हम उंगली दें भगवान पर या उनकी सच्ची लीलाएं जो कि वो अपनी स्वरूप शक्तियों के साथ खेलत याद रखे जब कोई व्यक्ति उस बाण बनाने वाले की तरह भगवान पर एक लक्ष्य दृष्टि रखता है तो उसके अंदर पूर्ण वैराग्य उदित होता है और उसे परमानंद प्राप्त होता है यही बता रहे हैं तेराश श्लोक तक हमारे दत्तात्रेय जी उन्होंने यही कहा ग्यारह से लेकर तेराश लोक तक कि किस प्रकार से एक व्यक्ति पूरी तरह से अपने भजन में एकाग्र चित्त हो तो उसे परमानंद की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी लेकिन अगर ऐसा नहीं होता हुँ? तो फिर वो दुख ही दुख तकलीफ ही तकलीफ झेलेगा सोचिए पूरा बैंड बाजा पूरी सेना साथ में राजा वो बाण बनाने वाले के बगल से गुजर गया और ऐसा लीन हुआ वो बाण बनाने वाला अपने बाण में जहां कोई आनंद भी नहीं है तो भी क्या एकाग्रता है उसकी कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया सोचिए और भगवान तो आनंद के आगार हैं आनंद के महा महा महा सागर हैं अगर कोई उसमें डूबा उस आनंद में डूबा तब उसे दुनियावी चीज दुनियावी संबंध दुनियावी ही बातें कुछ याद नहीं रहेंगी उस सुबह से लेकर रात तक अपने ठाकुर जी में व्यस्त रहेगा और ठाकुर जी तो भगवत गीता में ये कहते ही हैं कि जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है योगक्षेमम वहाम मैं उसके योगक्षेम को वहन करता हूं मैं ही देखता उसको किसी चीज़ का भय नहीं रहता, है ना? बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है, जारी रखेंगे हम, सुनते रहेगा समर